नमस्कार मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है वंदना अवस्थी दुबे की लघु कथा जय हो माई जय हो माई सवेरे सवेरे गेट जोर से खटखटाने के साथ ही ये आवाज आई गणेश जी आए हैं माता जी दीजिए उन्हें कुछ हैं? अब गणेश जी से भीख मंगवाने लगे आप लोग कहा हैं गणेश जी मैं समझ रही थी कि वो हाथी की बात कर रहा है उनकी तबीयत खराब है इसलिए साथ नहीं लाए गणेश जी की तबीयत खराब है सबके पालनहार लंबोदर बीमार हो गए ऐसा कैसे हुआ उनके पाओ में फोड़ा हो गया है चल नहीं पा रहे गेट पर खड़ा साधु वेशधारी युवक अब थोड़ा झुंझला के बोला गणेश जी के पाओं में फोड़ा लेकिन आप चिंता ना करें जो हम सबको स्वास्थ्य का वरदान देते हैं वे खुद को भी ठीक कर लेंगे चलिए अब आप आगे बढ़िए यानी आप कुछ नहीं देंगी अरे चाय के लिए तो दे दीजिए कुछ गणेश जी चाय कब से पीने लगे हद है भाई भगवान को तो ऐसी लते ना लगाइए कम से कम युवा भिखारी दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे शाप सा देता हुआ आगे बढ़ गया धन्यवाद